तो प्रतिविधावच संबंध क्या है ताजात्व संबंध अवच्छिन्न प्रतिविधावच कौन है ताजा दावच्छ। प्रतिविधावच्छेदेद धर्म है आत्म भिन्न इसलिए प्रतिविधावच्छेदिन्न जब कहूंगा आत्मभिन्नतावच्छिन्न हो जाएगा है ना ये जो विशेषण है प्रतिबिधावच आवच्छिन्न प्रतिविधा अवच्छेद आवचिन्न प्रतिविधावच्छेदाव संबंध इसलिए प्रतिविधा अवच्छेद ताजात्मधावच्छिन्न प्रतिविधा आप तो आप तो आत्मा संवाय में है। लेकिन आपने विशेषण तो दिया नहीं अभी कोई संबंध वृत्तित्व भाव के लिए कोई विशेषण आपने नहीं दिया है अतः तो हम अपने मर्जी का संबंध लेंगे तो कालिक सम्बन्ध से हम आपके रूप वृत्तित्व ढूंढेंगे और कालिक सम्बन्ध से आपके रूप वृत्तित्व कुछ भी नहीं मिलेगा कालिक संबंध से आत्मा में कुछ भी नहीं रहता नियम है नित्य अयोगा नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से कोई चीज नहीं रहेगा इसे कालिक संबंध में ना आत्मनिरूपता वृत्तित्व किसी भी चीज में नहीं मिलेगा किंतु अवृतित्व मिल जाएगा कहा द्रव्यू इस असत्य हेतु में लक्षण का चले जाना क्या है अति दोष है यानी इसीलिए यह संपूर्ण लक्षण आपने बनाया है, छह विशेषणों वह लक्षण कालिक संबंधित्रवित्व लक्षण का अति व्याप्ति हो गया इस अति व्याप्ति को निवारण करने के लिए आपने विशेषण दिया अवच्छेद संबंध से अवच्छिन्न प्रतियोगिता वृत्भाव होना चाहिए वृत्तभाव कैसा होना चाहिए हेतुतावचित संबंध होना चाहिए अब हेतु कौन है द्रव्य संबंध कैसे निर्णय लोगे हमने क्या बताया है साधुतावचित संबंध हो हेतुतावचिक संबंध हो इसका निर्णय कैसे करोगे साध्य जिस संबंध से पक्ष में रहता है उसका नाम साधुतावच हेतु तो जिस संबंध से पक्ष में रहता है वो संबंध ना संबंध संबंध ध्यान में में इसे है तो रूपी अपना पक्ष में कि से इसलिए हेतुतावच्यक संबंध क्या हुआ संवाय संबंध हो गया इसलिए हेतुतावच्यक संबंध विशेषण दे दूंगा तो आप कालिक संबंध नहीं ले सकते लेना पड़ेगा समवाय संबंध समवाय संबंध आवच्छ हित का संबंध लोगे तो निवृत्त का अभाव कहां मिलेगा वृतित्व मिलेगा द्रवित्व में अवृतित्व नहीं मिलेगा क्योंकि आत्मा में संवाय सम्बन्ध से द्रवित्व रहता है ही गया अवृतित्व नहीं गया लक्षण का निवृत्त हो जाएगा क्योंकि हितु का वच क्या है समवाय कालिक नहीं है पहले विशेषण नहीं दिया था तो हमने कालिक संबंध लेकर के घटाया जब घटाया तो अति व्याप्ति हो गया अस्यु में क्योंकि यह तो असधु कल बता दिया था ना ये आत्मा कहा द्रवित्व है लेकिन आत्मा में आत्मभिन्नत्व है क्या है बाकी आठ द्रव्यो में तो आत्मभिन्नत्व मिल जाएगा चौबीस गुणों में पंचकर्मा में दो सामान्य में अनंत विशेष में एक समवाय में चारों अभाव में भी आत्मभिन्नत्व मिलेगा किंतु आत्मा में आत्मभिन्नत्व नहीं है ठीक है ना इसलिए द्रव्य रहते हुए आत्मभिन्न साधि का ना होने से क्या निर्णय लिया आपने यह हेतु असत्य हेतु है यत्र यत्र द्रव्यम तरद आत्मभिन्न व्याप्ति व्या भंग हो जाता है कहां आत्मा में ही भंग हो गया यह व्याप्ति भंग होने से व्याप्ति का भंग होने का मतलब क्या व्याप्ति विचारी हो गया हे तो हेतु तो विचारी हो गया इसलिए यह विशेषण आपको देना पड़ा हेतु संबंध अवच्छिन्न स्थान में बोल रहा हो कर, तो ऐसा बोलेंगे का का तादात संबंध आवच्छिन्न साधा आत्मभिन्न प्रिन्न साधता आत्मभिन्नताविन्न प्रति प्रतिवेद रूपो आत्मा आत्मा यत् यत् कालात्सबंधावि प्रतिदावेदिन्नताविन्न प्रतिपीभूत आत्मिंदवादी तनिध का वृत्तिवस्त वृत्तिभा द्रव्ये अस्थ सियाक्षण वृतिताया विशेषण हेतुताच्यकंधाविन्न पेय तथा साधुताचंधिन साधता इतरधन साधुतावेद कावचन प्रतिदा प्रतिव्यक संबंध आगछन प्रतिवेद कावचन प्रतिग्य निर्गढ़ यवाद हेतुसबंधवच्छन प्रतिविधतावृत्भावक्षण आदर्श तादृशलक्षण हेतुताद कालिखसंबंधो भवि ना यद हेतु तच्छ पक्षे घटे समवायसबंधन बोति ये संबंधों समवायसबंध न तो कालिक अतए कालिगसघटक संबंधो भवति अभी तो समवायस एव हिताचिंधक हिताचिंबध समवायन अवच्छिवृत्ति वृत्ति दवत्ति कि समवायसबंध अवच्छिन्न द्रव्यत्वे न संवाय द्रव्यत्वे तो वृत्भा आदि लक्षण से व्यावृत्त सात का विशेषण आपने ले लिया सम्वा इसके बावजूद भी दोष आ रहा है एक असद स्तर दूसरा लेंगे हम पर्वतो इसने उल्टा बना दिया पर्वतो धूमवान वन्य है देखिए आप हमेशा आप पढ़ते थे यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र वन्य ही ये सब हेतु था ह स्थल क्या था उसके लिए पर्वतो वन्नीमान धूमार था वहाँ। है ना वन्नीमान न ऐसे स्थल में धूम हेतु है और वन साध्य अगर यत्र धूमा हेतु तन्नी तो यह सब हेतु स्थल था किंतु और अब आपने क्या कर दिया यत्र दू... पर्वतो धूमवान वन्ने कर दिया यह व्याप्ति का आकार क्या होगा यत्र यत्र वन्नी ततर धूमा हाँ। ऐसा हो जाएगा है तो अच्छा व्याप्ति ऐसा व्याप्ति होगा और यह व्याप्ति असद व्याप्ती है असद हेतु क्यों क्योंकि वन्नी कहाँ है अयो गोलक में है ना और वहा धूम नहीं है वहां धूम नहीं है इसलिए हेतु का रहते हुए साध्य भी न रहे ऐसा हेतु क्या होगा असत हेतु होगा इसलिए पर्वतो धूमवान बनने हैं हेतु कैसा हेतु है असत हेतु स्थल है इस असत हेतु स्थल में लक्षण नहीं जाना चाहिए यदि चला जाता है लक्षण तो लक्षण अतिव्याप्त दोष ग्रस्त माना जाएगा अलक्ष पूु में लक्षण चला जाए तो अतिव्याप्त दोष ग्रस्त हो जाएगा लक्षण अब देखिए इसमें लक्षण पूरा समन्वय हो रहा है क्योंकि पर्वतो धूमवान वन्य स्थल में पर्वत है पक्ष धूम है, साध्य, वन्नी है, हेतु। तो है साध्य, अपना पर्वत रूपी पक्ष में किस संबंध रहेगा संयोग अच्छा संबंध क्या हो गया संयोग संबंध हो गया और वन्य रूपा हेतु अपना पक्षत में किस संबंध रहेगा वह भी संयोग संबंध से ही रहेगा अति हेतु संबंध क्या हो गया संयोग नदी में सब बातें हेतुतावचक संबंध संयोग है और सहायता संबंध भी संयोग है ठीक अब लक्षण घटाइए देखिए क्या होता है साधुतावचक संबंध हो गया संयोग संबंध आवच्छिन्न कला विशेषण और दूसरा विशेषण साधुतावचर्म क्या है धूमत्व धूमत्व से इतर धर्म घटत्न भीशेषण सातवचे का धर्म कौन है धूमत्व धूमत्व हो गया है ना सावचे गये धूमत्व उससे अवच्छिन्न प्रतियोगिता आद्या भाव कौन हो गया धूमा भाव का अधिकरण कौन है जलह्रदादि नहीं आप ले लो परमा भाव का अधिकरण जलह आदि लेकिन जलह जलह्रदादि ही दुमा भाव का अधिकरण कौन है जलह्रदादि ही हृदय जलह जलह्रदादि हो गया अब चौथा विशेषण हो गया ना तीन हो चौथा में प्रतियोगिकरण का प्रति कौन है धूम का अन भी है नहीं धूम का अनधिकरण भी है प्रतिविधावच्छेद धर्म कौन है धूमत्व धूमत्वच्छिन्न भी है प्रतियोगी और प्रतिविधावच संबंध में क्या है संयोग प्रतिपिता आव्छेद संबंध आवचिन्न प्रतिपिता आवश्यक धूमत्वच्छिन्न प्रति धूमध नृत्तिबंध कौन था संयोग संबंध ये विशेषण हो गया ना आपका तो संयोग संबंध वृत्तित्व क्या है शैवाल जल हृदय में संयोज समझ से क्या रहेगा मीन से वाली होगा मीन आदि और तो क्या हो गया में का तो, तो, तो कहा चला गया वनी रुपया सत्यतु में चला गया तो लक्षण क्या है अधिव्याप्ति दोष ग्रस्त हो गया इसलिए आपने विश्लेषण क्या देना पड़ेगा वृत्तिवचन प्रतिगिता का भाव का निवेशन करना पड़ेगा संयोग सहयोग आवचन वृत्तिभाव से वनो सत्वादिव्या तन वारणायन प्रति का भाव निवेश जलह के अंतर्गत यहाँ और आठवा जो विशेषण होगा वृद्तावच्छेद के दुर्धर अनावच्छिन्न जो है ना पाव में देंगे पहले व्रतितावच्छेद का अवच्छिन्न कर गाना गाना एक ही चीज वो अंत वाला देंगे भाव यह विशेषण देंगे उससे क्या होगा देखिए तब चल निरूपिता वृत्तित्व निरुपिता निवृत्त वृत्तिव आदि से क्या है अयो गोलक निरूपिता वृत्तित्व सभी के वृत्ति पड़ेगा, जितना अधिकरण होगा वृत्ति अधिकरण लेकरणों से लेनी मतलब सकला अधिकरण निरूपित वृत्व प्रत्येक अधिकरण निरूपित धुमा भाव का अधिकरण जल है जल निरूपित वृतित्व वाले वन्नी में नहीं है धुमा भाव का अधिकरण ह्रज है वृत्तित्व भी वन्नी में नहीं है लेकिन धुमाभाव का क्या है आयोगोलक भी तो है ना उस अयोगोलता वृत्तित्व तो वन्नी में है वृतित भाव नहीं है किसी सकल वृत्तित्व का भाव नहीं आया वन्नी में अतः वन्नी में वृतित भाव न आने से असध्यु लक्षण नहीं गया अत्यापि दोष दूर हो जाए इसलिए क्या कहना पड़ेगा यदकि वृत्व लेकर के जो दोष आ रहा है उसे दूर करने के लिए हम क्या कहना पड़ेगा सकलात्व लेने के लिए शब्द क्या प्रयोग करेंगे ये शब्द प्रयोग करेंगे क्या विशेषण होगा हो वृत्ति वृत्तिवच्छिन्न ऐसा भी विक सत्य हो छोटा हो जाता है थोड़ा नहीं तो जगह पर अवच्छेद दो। है ता दो, सकल वृत्तियां होनी चाहिए वनी में ऐसे अधिकरण निर्वृत्त वृत्ति तो वन्य में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा अनेकों अधिकरणों में से एक अधिकरण है अयोगोलक अयोगोलक में क्या है धुमा भाव का अधिकरण है जैसे जल में धुमा भाव का अधिकरण है अधिकरण है अधिकरण है सरा धुमा भाव का अधिकरण है, है उसी प्रकार से अयोगोलक भी धुमा भाव का अधिकरण है तादृश भी धुमा भाव का अधिकरण वृत्तित्व ही बन्नी में है वृत्तित्व भाव बन्नी में नहीं है अति लक्षण का अति व्याप्ति दोष दूर हो गया समझ में आ रही ना अरे समझ में नहीं आया क्योंकि का, का मतलब क्या सभी अधिकरणों से निर्भित वृत्व आना चाहिए आपने क्या किया जल निर्भता वृत्तित्व तो देख लिया वन्नी में नहीं है देख लिया दो देख लिया थक गए छोड़ दिया अरे भोग हो गया बहुत हो गया, गया। जल रूपी अधिकरण निर्वृत वृतित्व तो बंदी में नहीं है में नहीं है इसीलिए धुमा बात और में है ऐसा बोलकर आप बैठ गए और कहा कि वन्नी में आती आती हो गया असत में लक्षण चला गया तब तो हम कहते है भाई जल्दी जल्दी फकोमत आप जब वृत्ति को ढूंढते हो धुमा बात वृत्व धुमा बात हेतु समुद्धावचन प्रतियोगिता वृत्तित्व तो जब खोजोगे तब धुमा भाव अधिकरण का एक दो अधिकरण निर्भधा वृत्तित्व नहीं देखना जितनी हो सके देख लो जितनी दिमाग में आ जाए ऐसे कहने पर आप जोड़ दो तो देखोगे कि धुमा भाव अधिकरणों में से एक ऐसा अधिकरण है जहां संयोग समान देना बननी है कौन सा अधिकरण अयोगोलक उस अयोगोलक का रूप है? निरूपिता में आ गया तो भाव नहीं आया तो लक्षण व्याति दोष दूर हो अब आ गया सुन तो कहेंगे ता फिर इसी स्थान में दोष दूंगा अच्छा अयोगोलग रूप अधिकरण को लेकर के आपने वृतित्व विशेषण देकर दोष को दूर कर लिए भले फिर भी उसी आयोगोलक निरूपिता उसी आयोगोलक अयोग धुमा पात्र में वन्य में ले आऊंगा तो कैसे लाओगे भाई एक सत्य भी द्वयम ना लगा दो न्याय आयोगोलक में वन्नी है संयोग संबंध देना मैं मानता हूं लेकिन आयोगोलक में संयोग संबंध से वन्य घट भट उभ रहेगा क्या अयोलक में नहीं है वन्य जरूर है संयोग संबंधा संयुक्त वृत्ति आ गया वन्नी में वन्नी नहीं आता यह तो बिल्कुल सही के अनुसार एक जो अयो गोलक आपने लिया है उस अयोगोलक निर्मिता संयुक्त अवच्छिन्न व्रजतात्व अवच्छिन्न प्रतिविधा आवर्तित्व आ गया बने तो वन्नी अतः कित वेट भवृत्व वृत्भाव आवृत्तिगमें वृत्भा मे क्योंकि अयोगोल के संयोग संबंधाचिवृत्ताचिन वेस्ट यद्यस्व अयोगोल आत्मक साध्याभागणे घट उभयम ना अतएव एक वृत्य भाव एवं प्रतियोगी जो वन्नी है उस वन्नी में लक्षण चला गया तब व्या करें तब कहो वृतितावच्छेद इतर धर्म से आनावच्छिन्न होना चाहिए वृतित्व वन्य भय कैसा है इतर है, है ना? कैसा वृद्धतावच्छेद और घटत दो धर्म से है। वनगत उभय का मतलब वन्य और घटत दो धर्मों से अवच्छिन्न जब आप कहोगे इतर धर्म से अनविछिन्न होना चाहिए तो वन्यगट उभय कैसा है वन्यत्व से इतर घटत्व से इसलिए उसने आप को घटा नहीं सकते उसे छोड़ना पड़ेगा जब उसे छोड़ोगे तो लक्षण में अति दोष दूर हो जाएगा इसलिए उसी पर्वत धूमवान वन्य स्थल के अंतर्गत वन्यम ना दोष भी दिया जा सकता है और आप देखिए पर्वत तो धूम आप में तदेतुस्थल मे सहयोग आच्छिन्न साधुताविन्न संयोग आछिन्न साधुद वेतर घट्वादिन्न साधुद व्यक्ताविंद प्रतिगिता वन्यभाकर्ण वन्यभाक वन्य जलह्रद्छेद आविंद प्रतिद आवश्चे प्रतिविधा आविन्न भाव का प्रतिविये? वन्नी तो प्रतिविधा जलह्रदाद वर्णि का वन्नी वन्नी का करना रेवा। वन्नी का जल हृदा है काल जल हृदि संयोग वृत्तित्व क्या है संयोगिन्न वृत्ति कहा जाएगा मीना आवृत्ति आ रहा है धूम में लक्षण लगता है बिल्कुल समन्वय हो गया है नाग है ना संबंध संयोग आवच्छिन्न निर्भित वृत्त वृत्तावच्छि सकल आदि वृतित्व तो भी कहा चला जाएगा मीनादियों में आवृतित्व तो आ जाएगा धूम में सदहितु में रक्षण समन्वय हो जाएगा सदहित में रक्षण समन्वय हो गया कहीं दोष नहीं है तो वृतितावच्छेद गीतर धर्म अनवच्छिन्न भी कहना वन निकट उभया जिस स्थल को लेकर गया स्थल में अति निवारण करने के लिए जरूरी है और वृतितावच्छेद गीतर धर्म अनवच्छिन्न रहेगी किस में मीनादियों में और तनवृत वृत इतर धर्म हो जाएगा घटत्वाय धर्म उससे आनावच्छिन्न भी होकर वृतित्व रहेगा आपका वन्नी में में और वृतित्व भाव नहीं जाएगा क्योंकि आपने विशेषण दे दिया है वृत्तावच्छेद इतर धर्म आनावच्छिन्न और वृद्धि वृत्तिभाव व्याप्ति ही यह लक्षण आपका पूरा जाता है सद्य में कोई दोष नहीं है निवृत्त हो हो गया गया लक्षण लक्षण तरह सा साधिता प्रतियोगिता प्रतिदिन आव्छन्न प्रतिवेदक आव प्रतिगर यहाँ तक न न वाओ ही। ये लक्षण पूरा घोटना पड़ेगा बहुत जबरदस्त नौ लक्षण लगभग सात स्थल के अंदर लाख का आया हुआ है पहला तीनों एक ही स्थल में किया था चौथा पांचवा छठा के स्थल ढूंढा सातवें के लिए भी स्थल था चार हो गया पांच छुमान लिए हैं जिसमें से दो सधेतु था तीन थे, है ना? ना? दो, नहीं, नहीं, सदेतु दो ती, तीन असधु था तीन सदेतु तीन था। तीन सधेतु असधु स्थल लेकर के आपने सब लक्षण को घटा दिया सारे विशेष बोलना आना चाहिए हिंदी में भी बोल जाए तो भी बहुत है संबंध आवच्छ क्यों देना पड़ा लक्षण का या में इतना ही लक्षण था इस लक्षण में क्या कमी थी कहा दोष हो गया कौन सा दोष आया किस स्थल में आया कैसे आया घटाओ और सभी सबेषण दो समुद्र और दूर करके दिखाना पर्वतो व दोमा दो यह है यत्र तत्र सम्यक व्याप्ति है कि सर कहीं विचार नहीं हो रहा है अतः ये हेतु है, तो है इसमें लक्षण जाना चाहिए यदि नहीं जाता है तो अव्याप्ति दोषग्रस्त माना जाएगा यानी घटा यह लक्षण साध्य बाध अवृतम तो लक्षण है साध्यो वन साध्य भाव वन्य भाव्य भावो के संबंध ग्राह्य नोक्तम आपके लक्षण में को किस संबंध से ग्रहण करना चाहिए यह नहीं कहा गया है तो हम क्या करेंगे तब अपने मर्जी से समवाय संबंध आवचिन वन्य भाव लेंगे तो समवाय संबंध आवच्छ कहा रहता है तो अपने अवय में रहेगा तो समवाद संबंध आवच्छ वन्य का भाव कहाँ मिलेगा पर्वत में तो साधि आवच्छेद का संबंध आवचिन विश्व न दिए हुए होने के कारण हमने समय संबंध आवचिन भाव रूप का अधिकरण ले लिया तो हमें प्राप्त हो गया पर्वत रूपी अधिकरण अवृतित्व अर्थात वृत्तिभाव धूम में नहीं आया तो लक्षण सदेतु में नहीं गया अर्थात लक्षण में अव्याप्ति दोष हो गया इस अव्याप्ति दोष को दूर करने के लिए आपने क्या है? दोष भावो छध्याद साध्यो वह साधुतावंधो संयोग अत साधुताव्छ संयोग संबंध आच्छ प्रतिदा साध्य वन्य पर्वता भविनाहति यदि सात विषय सम्छि अस्व नस्मास्मा सात चयंधि प्रत्येकता साध वन्यभा रेव अहति ृदादि निर वृत्ति आवृत्यो वहां इतना आसान है। समझे हैं तो बोलना कोई कठिन हैर अभ्यास कीजिए पूरा नौ लक्षणों से युक्त नौ विशेषणों से युक्त अलक्षण सम्पन्न हो गया ये आ गया सम्य प्रकार से जिस दिन आप तैयार कर लेंगे उस दिन आप हमको सुनाइएगा इन्हें तैयार नहीं करोगे तो समझाओगे आपको इस जन्म में न्याय का संस्कार पढ़ ही नहीं सकता और इसके संस्कार के बिना वेदांत की शास्त्र कुछ नहीं समझ में आएगा भले वेदांत हम ब्रह्मा से बोलते रहो ये तो तालटने वाली बात बनती है हमेशा हमने देखा है वेदांत जैसे भगवान ने भी कठोर प्रसन्न बनेगा क्षण तो भी बहो यमुन विद्यो हो। सुनने वाले सैकड़ों हैं सुनने के बावजूद भी समझने के बावजूद भी के ब्रह्म नहीं हो पाते हैं भ्रम में ही रह जाते हैं कारण क्या संशय की निवृत्ति विपरीत भावना की निवृत्ति हो नहीं पाती क्योंकि अंतकरण में विद्यमान अनंत वासनाओं में तर्क की वासना भी है केवल तर्क की नहीं कुतर्क की वासना कुतर्क की वासना श्रीपंच भी शिकार कहते हैं तर्कता मा कुतर्कताम होता क्या है वो लेकिन कुतर्क की वासनाएं जगतियां और वेदांत के खिलाफ कुतर्क करने लगती है तो हम ब्रह्मा सुबह अनुभव होने नहीं देते उस विपरीत भावना को काटना उस कुतर्क को काटने के लिए तर्क की जरूरत है तर्क क्या मर्क और तर्क के बिना इसलिए वेदांत पछ नहीं सकता इसलिए हर एक शब्द हर एक वाक्य की गहराई में अर्थ के गहराई तक पहुंचना है तो इस तर्क को समझना पड़ेगा तब तो वेदांत में जब भाष्यकार महावाक्यार की गहराई में जब जाते हैं वहां जब लोग तर्क करते हैं कुतर्क करते हैं उसको काटने के लिए जो युक्तियां दिया है आचार्य ने वो तभी पकड़ में आएगा वे युक्तियां पकड़ में आएगा और उसका मनन करो निध्यासन करो तो मुक्ति हो जाएगी युक्ति से मुक्ति है ना युक्ति पकड़ में कैसे आएगा उसके लिए अपने बुद्धि को तार्किक बुद्धि बनानी पड़ती है के संस्कार को काट करके सुतर्क के संस्कारों से संपन्न करना पड़ता है और शास्त्र। न्यायशास्त्र मेहनत करना पड़ेगा इसमें आप लोग वो मेहनत कीजिएगा जैसा दूसरा विशेषण देख लीजिए साधुता धर्म आनावच्छ क्यों कहा दूसरा कहा दूसरे कहा साध्यता अवच्छेद अवच्छेद अवच्छिन्न प्रति का शंका इति इति शंका उत्तिष्ठति उत्तिषति शंका उठती उठती क्या पर्वतो पर्वतो तो वन्नीम्ण। वन्नीम्ण। शंका वन्नीमान पी शंका शंका अत्र यद्यपि पर्वते संयोग के तरीका यद्यपि पर्वते संयोग संबंधेन एकमस्ति तथापि भयम् वेक अस्थाटुक सभी न्यायन पर्वते संयोग यदि वर्षुभ उभ उभात ततित्व धूमे नतु नियुक्ति अतएव लक्षण अव्याप्तिष तनिवार साधुतावेदर मनमतिण सावरी साध्या साधुतावेद के देयम् तथा लक्षण पर्वते आदितावेदावच्छि पर्वते प्रतिदृति लक्षण बंडीटुभ शक्यते कतम वर्घट उभया भा साव व्यक्त घटतावि यहाँ पर्वते वर्घटोभया भाव धर्म न शक्यद प्रधान अठ वन्नित्वस्य कईदेशवेदक व्यक्त इतरधर्म किटत तेनाविन्नमें न तो अवच्छिन्न अतएव वर्कुभया भावो पर्वते ग्रहुम न शक्यते शक्य तेवसाध्याक्षणभूत साध्याशब्देन केवलोनयाव ग्राह्य न तो वर्कुभया भाव इति निश्चे शक्यते है साधितावेद सहयोग संबंधा साधितावेद वन्य घट्वादिन्न प्रति साध्याण पर्वत भारदी अभी तो जलह तन्यवृति मीनादौ आवृद्विशम अतिव्यादोष निवृत्त वक्त पदार्थ समझे हैं पदार्थ समझे हैं इन उसको शैली से बोल नहीं पा रहे कोई बात नहीं लेकिन प्रयास करने से मालूम तो हो रहा है ना आदमी को पदार्थ का ज्ञान हो गया अरे बोलना नहीं आ रहा है लग अलग चीज तो भी आ जाएगा का प्रयास किया इन्होंने तो ये कि स्टेप्स मालूम है आपको जो है क्रम कैसे बोलना मैं अगले का और क्रम आपको जान के दिखा रहा हूं देखिए तीसरा था सा जरूरत वर्तमान लक्षण भावो इति स्वरूप साधुतावंधा साधुतावर पुनः शब्दे दातुं अव्यादोष क चानीन एव वृत्ति वस्तु अन्यादे अभाव धर्म शक्य कथमी चेत यहाँ पर्वते मनस वर्न्यो अस्त मानसेव वर्भाव अस्त चुे तो दोरप्य भाव पर्वतीयोर भाव सेकारेण चालनी न्याय पर्वते मनसी वन्य है अतएव साधुतावंधा साधुतावन्नीटवाद्यनविन्न प्रतिभा न तो भाव अव्यो मैंभात वृत्तिम धूमे इति न तो अवृत्तिष्रस्तावेद निवेशेद विशेषण निवेश तथा लक्षण स्वतीतावचे संबंध आविन्न साधितावेदन अनविन्न साधि व्याक्षण स्वूप लक्षण चाली न्याय यो दोष आगत तंवर्ति शक्य कथम साधिताव संबंध आछिन्न साधतावचे वित्त घट्वाद विन्न सावचेद वर्ताविन्न सकल पर्वते इति ग्रही न शक्यते पर्वते शक्य सकलव्यंतर्गत पर्वत अस्थित्यक पर्वत न तो पर्वत पर्वत सकलवि साधतावचे वर्ताविन्न सकलवर्चे तथा यथा तथा मध्ये यहां मानसवर्वतव आधिकनमें न्यवाद अतः मानसव्य भावशब्देन अर्वतो ग्रहीते वनिदिन्न सक्यूता पर्वति वन्य सकल वन्य जल हृदा आवृत्ति धूमि कृत्ता लक्षण समन्वय अव्याप्तिषो निवृत्त क्रम है पहले स्पष्ट दिमाग में क्रम बोलने का भी शैली को ग्रहण करना चाहिए शैली यही है आप लक्षण जितना भी आप जानते हैं जिस दोष को देना चाह दिखाना चाह रहे जिस विशेषण को आप समझाना चाह रहे उस विशेषण के पूर्व तक का जितना लक्षण है वो तो पहले बोल दीजिए इतना यह लक्षण है फिर भी अमुख स्तर में दोष आ रहा है अतिव्याप्ति है या अव्याप्ति है तो बोलिए फिर सभ्यु तो है तो कैसा असध है तो क्यों या तो सद स्थल तो तीनों या हमने ज्यादा बोला नहीं तो बोलना पड़ेगा व्याप्ति बताना पड़ेगा विचार स्थल दिखानी पड़ेगी वे विचार स्थल भी दिखाना आप पड़ेगा जैसे स्थल ले लो कौन सा था घटो विशेष सत्तावान जाते हैं, घटो विशेष सत्तावान जाते हैं, है। ये ले लीजिए असद स्थल या प्रतिविधा तो अवच्छेद का वच्चिन शब्द दिया था है ना? प्रतिविधा अवच्छेद का वच्छन कहना पड़ा उसी को ले लीजिए वहां तक का लक्षण क्या था साधि संबंध आवच्छन साधिता इतना लक्षण था प्रतियोग्यधिकरण के बाद प्रतिविधादक आवचन प्रतिविधा संबंध आवचन ऐसी तो लक्षण क्या रहा साधिता संबंध आवचिन साधितावत के अनाव साधितावन प्रतिद प्रत्युनिक यध्यभा प्रदिभा व्यादेशक्षण स्वरूप सत्ट विशुसत्तावां जाते असध्येतुस्थले लक्षण से अतिव्यास कथम असधेतु तो अहमयो तो। य तो यत्र सत्ता तशु सत्ता भविना सत्ता तो गुण द्रव्यगुणकर्म वर्तते किंतु तो विशुष सत्ता केवल कव्यतएव तत्व साध्यो न अतएव ये सत्ता तथा त्र विधि व्याप्ति भंगा अयम हेतु व्य विचारी अतएव असध्यु स्थल स्थल में ऐसे को स्थल को बताइए फिर असाध्य स्थल करके घोषणा कीजिए फिर उस घोषणा को सिद्ध कीजिए क्यों वो असध्यतु है क्योंकि व्याप्ति बनानी पड़ेगी जहां जहां हेतु तो होता है वहां वहां साध्य होना चाहिए हेत कौन सा सत्ता ये सत्ता विशेष सत्ता होना चाहिए और सत्ता सत्ताकार रहता है द्रव्य तो गुण कर्म गुणकर्मसु त्रिष्धेश् सत्तात्मको हेतु किंतु सत्ता विशुष्टता विशुष साध्यम तत्कृशी विशेषता गुणकर्मा आवृत्ति दव्यमात्र साध्यभूता विशेषता कौन संपका कि घटो विशेषता कह दिया ना तो घट में रहने वाली विशेषता कौन सी है द्रव्य में रहते हुए गुण कर्म में न रहने वाली सत्ता का नाम विशेष सत्तापूत विशेष सत्ता है अतएव सत्ता सामान्य द्रव्य कर्म तीनों में रह करके भी हेतु है, है तीनों में के साध्य नहीं है इसलिए हेतु तो क्या हो गया असध्य तो विचारी हेतु तो कह दिया तत् लक्षण समन्वय भविष्य नार ये समन्वयश्चे तरी थी अतिव्या सै कथ समय चेत साधुताचित समोतर समवाये विशिष्ट सत्ता वन घट में समवाय समझ रहता है समवाय विशिष्ट सत्तात्वेतर समय समझुतावत सत्ता घटवादन विशिष्ट मिशित्तावन्न विषि सत्ता साध्याण विशिष्ट शुद्धा यदा विशिष्टता भावस्य प्रतियोगी विशिष्टता तथा प्रतियोगी सत्ता प्रति भविमर् विशिष्टता शुद्धा प्रतियोगी यथा विशिष्टता भवति तथा शुद्ध सत्तात सत्ता सत्तात्व दृष्टिया विशिष्ट सत्ता शुद्ध तो <ıyla> सत्ता एवं सत्तात्व दृष्टिया विशेष सत्ता शुद्ध सत्ता क्योंकि सत्ता में दो दृष्टि विशिष्टता में दो दृष्टि हो सकती है ना ये तो विशिष्ट सत्तात्व जैसा हमें पता ना ब्राह्मण में मनुष्यतु तो दृष्टिया और ब्राह्मण दृष्टिया मनुष्य दृष्टिया ब्राह्मण के समान और ब्राह्मण दृष्टिया दु� ब्राह्मण से भिन्न है तविष सत्ता दृष्टिया योगी शब्द सत्ता गृह सत्ता प्रतिगिना धर्मगुणकर्म अदी तंत्र आवृति सत्तायासधेतो लक्षण सी व्याम प्रतिविध अवच्छेद आव्छनि विशेषण देय प्रति शरीर पर लक्षण सिद्धम शायदितावि संबंध आवच्छन शिता के अनावन शवच्छेद प्रतिदाता आवच्छन प्रतिगरण यहाँ तुग्ता भाव व्या अतः सायत्तावच्छेद संबंधों संवास मंद आवन्न साय्तावचद विश्सत्तापटवादिन्न साय्तावचे विशुषत्तावन विशेषत्ताभा प्रतिवेद विशिशत्तावन प्रतिषसत्ता न तो शुक्सत्ता विशिष सत्ता हो प्रचिताव छेदक विशिष्ट सत्तावन प्रतिगी विशिष सत्ता भविन्ना शुद्ध सत्ता नात्र न्याय प्रवेश न शक्य कथम प्रचबितावेद का व्यक्ष प्रतिविग्राह विशेषण प्रदाता क्योंकि आपने प्रचबितवच्छेद धर्म से लेने के लिए कहा है अब प्रति कौन कर्म है विशिष्ट सत्तात्व है सुख सत्तात्व नहीं है इसलिए विशेष सत्तात्व दृष्टिया विशेष सत्ता भी प्रतियोगि का अनुकरण कौन हो जाएगा गुण कर्म तन प्रति सप्ताह के लक्षण से अतिव्याप्त दोषो निवर्त है ऐसा बोलने का क्रम अभ्यास समझ में आ गया है बोलने के क्रम पकड़ो और अभ्यास करके बोलो का लक्षण आप देख रहे हैं कि साधुतावर धर्म सावच्छेदिगर तन निर हितुतावच आवृतात्व इतर धर्म आनावन वृत आवच्छन प्रति में जाने पर लक्षण व्याप्ति का समन्वय हो गया ऐसा माना जाता है पूरा लक्षण को इस तरह से हमने लिख दिया पक्षरों में इसमें आप लोगों ने छठा विशेषण था प्रतिविधा संबंधावचिन उसमें हम लोगों ने लिया था वहां सबंध संबंध था उसको लेकर हमने बताया तो आप हमारे पुस्तक में पुराने गुरु ने कटवा भी दिया है कुछ गलतियां भी है उसमें तो उसके लिए समस्या को आत्मा ज्ञानवान हाँ ऐसे भी आएंगे भी उस, उस पर जा रहे हैं अब तो इस पर दूसरा स्थल क्या करेंगे आत्मा ज्ञानवान सतवा ऐसा ले लो अथवा पांचवें विशेषण देने के लिए जो आपने लिया था घटो विशिष्ट सत्तावन जाते हैं इसी स्थल में भी हम अगला विशेषण के लिए भी दोष दिखा सकते हैं या बातमा ज्ञानवान सत्वाध कर दो अथवा घटो विशिष्ट सत्तावन जाते हैं स्तर में जोर सिखाकर एक और नया विश्लेषण हम दे सकते हैं कैसे दोनों देखिए अभी घटो ज्ञानवान सत्वात्म समस्या क्या है क्यों उसको हमने नहीं चाहा वो भी समझ लेना ये घटा ज्ञानवान में आपने विषयता संबंधा से साधता संबंध क्या है विषयता संबंध आवश्यक शानतावच्छिन्न ज्ञानत्व उससे घटत्वादि से अनावच्छिन्न ज्ञानवच्छिन्न ज्ञाना भाव का अधिकरण और वहां पर आपने ले लिया था आत्मा ज्ञानाभाव भाव का अधिकरण आत्मा लेकिन न्यायिकों के हिसाब से विषयता संबंध में ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मान नहीं हो सकता वेदांति के हिसाब से हो जाएगा कि वेदांति आत्मज्ञान का विषय आत्मा को नियव निग्रह नहीं मानता स्वरूप है तो क्या है वो स्वरूप है ज्ञान का विषय कभी आत्मा नहीं हो सकता अतः ज्ञान आत्मा विषय का संबंध में नहीं रह सकता क्योंकि आत्मा घटका ज्ञान हुआ है घट में की समझ रहता है विषयता समान से पट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान पट में विषयता लेखनी का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय कौन है लेखनी ज्ञान विषय में विषयता समंस रहेगा लेखनी में विषयता समान से रहेगा इस तरह से आत्मा का ज्ञान भी होगा तो आत्मा ज्ञान का विषय हो जाएगा तो ज्ञान आत्मा में विषयता समंध भी रह सकता है मत है नया एक लोग आत्मा को ज्ञान का विषय मान लेते हैं, वेदांती आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं मानते हैं। इसे जब आपने घटाया पहले विषय ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा वेदांती का दृष्टि व्याप्ति में दोष दिखाना क्या कहना उसको वेदांती दृष्टि व्याप्ति में दोष विशेषा संबंध है ना ज्ञान का अधिकरण आत्मा नहीं हो सकता अव का अधिकरण आत्मा हो और आत्मा प्रतियोगितावच्चे संबंध आपने विशेषण नहीं दिया था तो हमने क्या लिया था कालिक संबंध लेना एक दोस्त ने किया कालिक संबंध देना ज्ञान रूपी प्रतियोगता ज्ञान ज्ञान रूपी प्रतियोगिता अनधिकरण भी क्या है आत्मा है कहा नित्य से कालिक कालिक संबंध से नित्य पदार्थ में कोई वस्तु नहीं रहता अथ ये जो तो कार्य संबंध से ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा अतः ज्ञान का अनधिकरण आत्मा हो जाएगा इस प्रकार से हम लोगों ने घटा दिया था लेकिन ये जो बातें हैं ये सारी बातें वेदांत तो दृष्टिया तो बन जाएगा वेदांती आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं मानता अत विषयता संबंध ज्ञान आत्मा में नहीं रहता तो और कालिक संबंध से ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा कार्यकाल संबंधा ज्ञान अनुग्रहण आत्मा तर नहीं आता हेतु में, में, में आवृतित्व तो चला जाएगा ज्ञान निर्व आत्मनिर्भा वृत्तित्व कार्य संबंध में कुछ नहीं मिलेगा अवृत्तित्व चला जाएगा यह दोष दिया था लेकिन आप वो दोष नहीं दे सकते आप क्यों क्योंकि जो हम जो न्यायिक लोगों के हिसाब से विशेषता विषयता ज्ञान का अधिकरण आत्मा ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा नहीं, नहीं है न्यायिक लोग आत्मा को ज्ञान का अधिकरण मानते हैं दो तरीके से मानते हैं एक तो कार्यकार ज्ञान आत्मा में समय समझे रहता है जो अज्ञान गुण है आत्मा द्रव्य है ज्ञान क्या है गुण है और आत्मा द्रव्य है अतः ज्ञान रूपी गुण आतर्पित्रवि में समवाय समझ रहता है गुण गुणी न हो लेकिन दूसरे तरफ विचार करें जब आत्मा का ज्ञान होता नहीं है न्यायिकों को तब ज्ञान का विषय आत्मा हो जाएगा तो विषयता संबंध न भी ज्ञान का अधिकरण आत्मा बन सकता है अतव आत्मा दो तरीके से ज्ञान का अधिकरण बनेगा कार्य कारण भाव को लेकर के समवाय सम्बन्ध से ज्ञान अधिकरण आत्मा है और विषय विषयी भाव को लेकर के विषय विशे, विषयी भाव को लेकर के ज्ञान विषयता संबंध नहीं ज्ञान ज्ञान का कारण आत्मा होता है इसलिए आत्मा जो है ज्ञान का अधिकरण है दो तरीके से एक संवाय संबंध से भी और विषयता संबंध से संवाय संबंध से जब लोगे तो यह कार्यकार संवाय कारणे आत्मा विषयता विषय विषयी भाव है भाव रहेगा विषय विषयी भाव से ज्ञान जो है विषयता समझ से, से आत्मा में रहेगा नई आयकों का मत के अनुसार तो घटो ज्ञानवान सत्ता यह आपका विषय जो अनुमान उचित नहीं बनता है नई आयकों के लिए तो बदल करके हमने क्या किया इसको आत्मा ज्ञानवान सत्वात ऐसा कर आत्मा ज्ञानवान सत्वा तब क्या होगा साल संबंध क्या है समवाय संबंध शाताचक संबंध समवाय संबंध सहाताचक संबंध जब समवाय संबंध रहेगा तो पूरा लक्षण वहां तक ये घटाना आधारित पांच विशेषण तक घटाना है छठा विशेषण क्यों देना उस पर विचार चल रहा है तो साधुतावच्छेदिन्न साधुतावच्छेद ज्ञान से इतर घट धर्म से अनवच्छिन्न साधु ज्ञान से अवच्छिन्न ज्ञान भाव का अधिकरण अब आत्मा नहीं आत्मा नहीं हो सकता कहीं समवाय संबंध ज्ञान आत्मा में रहता है तो ज्ञान भाव का अधिकरण जब आत्मा को नहीं ले सकते क्या लेंगे इसीलिए आप कुछ भी ले सकते समवाद से ज्ञान जो है आत्मा में रहता है और आत्मा से सभी जी ज्ञान भाव मिल जाएगा समवाद संबंध से जो चीज जहां रहता है एक वृत्ति नियामक संबंध से कार्यकार के माध्यम से वह वस्तु तो अपने अधिकरण को छोड़कर अन्य शर्द क्या हो जाएगा भाव मिल जाएगा इसलिए ज्ञान भाव का हो जाएगा घटाड़ी लेने से आपको हेतु में आवृत्ति तो नहीं दिखा पाएंगे आवृत्तित तो जाना चाहिए क्योंकि असाध्य स्थल है आवृत्ति है सत्ता आवृत्ति कैसे हो इसे कालिक संबंध ज्ञान, तो ज्ञान का निगरण शब्द है आपको सामान्य भी लेना चाहिए जहां पर जाति नहीं होगा कौन हो जाएगा सामान्या वृत्तित्व आ जाएगा समुवाइल में और अवृत्तित्व चला जाएगा इसमें सप्ताह अच्छा। असत्यतु में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाता है उस अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आपने प्रतिविधाचित संबंध शब्द देंगे कहांश आपने लिया था नित्य स्वीकारिग अयोगा इस नियम के आधार पर कारिक समयसन ज्ञान का आनधिकरण क्या हो जाएगा सामान्य आदि हो जाएगा कि नित्यों में कोई भी चीज नहीं रह सकता किसी भी संबंध से कारिक संबंध से इसलिए ज्ञान भी सामान्य में नहीं रहेगा सामान्य विशेष और तीन नित्य प्राप्त। इसलिए सामान्य आदि से ले विशेष ले लेना ले बस आदि से विशेष तो कार समय ज्ञान का आनधिकरण हो जाएगा सामान्य और विशेष तो वृतित्व तो आएगा सामवाय में अवृतित्व चला जाएगा सत्ता में तो अति व्याप्ति हो गया असध्य स्थल में निवारण करने के लिए छठा विशेषण दिया प्रतिविधावच्छेद संबंध आवच्छेन्न कह दिया प्रतिविधावच्छेद संबंध कह दिया अब प्रतिविधावचय संबंध क्या होगा प्रतियोगी कौन है ज्ञाना भाव का प्रतियोगी ज्ञान संबंध क्या होगा ज्ञान जो है आत्मा तो में समवाय संबंध इसे उचित संबंध हो जाएगा संवाय संबंध हो जाएगा इसे कहेंगे संवाय उचित ज्ञान से इतर धड़ जैसे अनवच्छिन्न साविता उच्च तो ज्ञान से अवच्छिन्न प्रतिविधता ज्ञान भाव साध्या का अधिकरण होते हुए आप या कालिक संबंध नहीं ले सकते प्रतिविधा उचित संबंध विशेषण अपने शब्द दिया तो प्रतियोगा संबंध कौन होगा प्रतियोगिता है समवाय में अवृतित्व हो जाएगा सत्ता में ये जो बल दे रहे थे अब वो दोष नहीं दे सकते क्योंकि आप ज्ञान अधिकरण कौन होगा ज्ञान का अनधिकरण ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा आत्मा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 अधिकरण है आत्मा अनुगर घटादी सत्ता में चला, चला दोष दूर हो जाता है यह एक प्रक्रिया अथवा घटो विषय सत्तावन जाते में भी आप जो है इसी विशेषण के उपयोग कर सकते जितना आपने विशेषण दिया विशेषण देने के बावजूद भी दोष आएगा कैसे वहां में घट में सत्ता की संबंध रहेगीवाय संबंध नहीं है ना विशिष्ट सत्ता संवाय संबंध होता है तो समवाय संबंध आवच्छिन्न विशिष्ट सत्ता अवच्छिन्न विशिष्ट सत्ता अवच्छिन्न क्षण बोलना है तो संवाय तो अभाव का अधिकरण और यहाँ प्रतिविधा उच्च संबंध विशेषण विधिया नहीं है उस स्थिति में घटा रहे ना तो प्रति कौन है विशेष सत्ता प्रतिविधि कहवा विशेष सत्तात्व विशेष सत्तात्व आवचन विशेष सत्ता का अनधिकरण और विशेष सत्ता अभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा गुणादि है ना लेकिन हम क्या करेंगे संबंध क्या देंगे अभी क्योंकि आपने संबंध कहा नहीं विशेष है अपने मर्जी से आप संबंध लोगे संबंध लेंगे तो क्या लोगे कालिक संबंध ले लो कालिक से सत्ता का कालिकरण हो जाएगा आत्मा पदार्थ तो तो जाएगा सभी नित्य है सभी नित्यों में कालिक संबंध लेना विशेष सत्ता नहीं रहेगी नित्य अयोगा नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से विशेषप्ता भी नहीं रहेगी तो काली केना जब तक आपने कोई विशेषण नहीं लिया हम क्या लेंगे काली केना लेंगे काली संबंध आवचन विशेषन विशेष प्रतियोगिता अनधिकरण हो जाएगा सामान्य आदि वृत्तित्व चला जाएगा समुदाय में और अव्य आ जाएगा सप्ताह में तो लक्षण की व्याप्ति हो जाएगी इस लक्षण की अतिव्याप्ति के निवारण करने के लिए आपने विशेषण दिया संबंधावचिन तो जाति है संबंध तो क्या सत्ता है कोई में सत्ता जाति एक ही है तो लक्षण चला जाएगा जाति में असत्य तो में लक्षण चला गया अति व्याप्ति हो गई निवारण करने के लिए हमने क्या शब्द दिया प्रतिविता आवच्यक संबंध अवच्छ न ये विशेषण दे विशिष्टता प्रतिविधा संबंध क्या है संवाय है नहीं है। इसलिए जब दोष हुआ तब कालिक संबंध था प्रतियोगिता संबंध आपने ली थी लेकिन अब आपने विशेषण जब दे दिया तो प्रतियोगिता संबंध आपको लेना पड़ेगा संवाय संवाय संबंध से लेके तब क्या होगा तो सामान्य आदि नहीं ले सकते अंधिकरण आपको लेना पड़ेगा वृत्तित्व आ जाएगा जाति में अवृत्तित्व नहीं आया लक्षण निवृत्त हो जाए क्योंकि समय संबंधावचिन्न साधुतावच्छ विशेषत्तात्व इतर घटत्वाद्यवच्छिन्न साधुतात्ताविन्न प्रतिविधा साध्याभाव विशेषत्ताभाव का अधिकरण और समवाय संबंधावचिन्न प्रतिविधावश्यक संबंध क्या है समवाय संवाय प्रतिविधा आवचेदत्ता का अनधिकरण है गुणाली वृत्व जाति में गया अवृतित्व तो नहीं गया लक्षण गति दोष दूर हो जाता है इस प्रकार से भी इस छठे विशेषण के बारे में विचार को समझना पड़ेगा निर्णय को ग्रहण करना चाहिए